वक्र उवाच निदी कर्माणी जहाती जडदीय यदी मनोरथला कर्तुनोती यक्षण मंदी तत वस्तुना जहापी विमूढ़ता निर्विकना अंत विषयलाल स गलित गलितकोकदृष्टी कर्मकृ नातीवसर कर्त कंचन क्व क्व प्रकाशो वा हान क्वन किंचन निर्विकार से धीर से निरात क्वैर्य <that> क्व विवेक क्वीरातवा निहि नीरवाच निस्विन न स्वर्गो नी नरको जीवन्मुक्ति नी बहुना कि योगदृष्ट न किंचीन नाथयते लाभम नाभन अच्ती अनुसोचति से शीतल चीत अमृतेन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 सिमनानी की कविता ऐसी है उसने परमात्मा से कहा ओ गॉड व्हाई गाज वायज फेरोम्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्राइंग आउट आई एम गॉड एंड हल्लाज इज रेप्ड अवे टू हेवन फॉर क्राइंग आउट द सेम वर्ड्स आई एम गॉड देन ही हर्ड अ वॉइस स्पीकिंग व्हेन फेरोज स्पोक दोज वर्ड्स ही थॉट ओनली ऑफ हिमसेल्फ he had forgotten me when halla's uttered those words the same words he had forgotten himself he thought only of me therefore the i am in farrow smouth was a curse to him and in halla's the i am is the effect of my grace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 तू बड़ा नाराज हुआ था और फेरो फेहरो हुआ और हल्लाज ने भी वही शब्द कहे कि मैं ईश्वर हूं इस हलाज को क्यों स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा तो ईश्वर ने कहा, कहा तो अनुपस्थित था उसकी आवाज में वही मौजूद था वह अहंकार की घोषणा थी और जब हल्लाज ने कहा तो बात बिल्कुल उल्टी थी शब्द वही थे बात बिल्कुल उल्टी थी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 और चोर भी मौजूद है और किसी भी दिन ठीक अवसर पर वर्षा हो जाए तो प्रकट हो सकता है तुमने ये ख्याल किया राह से तुम जा रहे हो एक रुपया किनारे पे पड़ा तुम नहीं उठाते तुम कहते मैं कोई चोर थोड़ी फिर सोचो कि एक हजार रुपये पड़े तो थोड़ा सा लंच जाते हो पर फिर भी हिम्मत मांग लेते हो कि मैं कोई चोर थोड़ी लेकिन एक दो दफा लौट के देखते फिर दस पड़े तब हाथ में उठा लेते हो उठाते हो रखते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं मैं कोई चोर थोड़ी हूं जाने की हिम्मत नहीं होती अब छोड़ कर जाने की हिम्मत नहीं होती आसपास पास देखते हो कोई देख भी तो नहीं रहा उठा क्यों ना लू लेकिन अगर दस लाख पड़े तो फिर झिझक भी नहीं होती मैंने सुना है मुला नसरदे एक स्त्री से बोला दोनों चढ़ रहे थे लिफ्ट में किसी मकान के एकांत पाके उसने कहा कि क्या विचार है अगर एक रात मेरे साथ रुक जाए तो हजार रुपए दूंगा उस स्त्री ने कहा मुझे समझा क्या है तो उसने कहा दो हजार ले लेना स्त्री थोड़ी नरम पड़ी पर फिर भी नाराज थी मुलाने का अच्छा तो पांच हजार ले लेना तब बिल्कुल नरम हो गई मुल्ला का पांच रुपए के संबंध में क्या ख्याल है तो भन बनागी उसने तुमने समझा क्या मुल्ला ने कहा वो तो हम समझ गए कि तू कौन है तेरी कीमत तो तूने बता दी तू कौन है ये तो पता चल गया अब तो मोल भाव करना है पांच हजार में तो तू राजी थी तो तू कौन है ये तो पता चल गया अब मोल भाव अब पांच से शुरू करते तुम्हारी जीवन की जो सज्जनता है उसकी सीमाएं है। संत की सज्जनता की कोई सीमा नहीं तुम्हारी सज्जनता सशरत है कुछ शर्तें बदल जाएं तुम्हारी सज्जनता बदल जाती है संत की सज्जनता बेसर है। तुम्हारे बीज हैं ठीक भूमि मिल जाए और वर्षा हो तो तुम अंकुरित हो जाओगे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 मंदमती का अर्थ मंदमती का अर्थ मूढ़ नहीं होता है। जैसा हम मूढ़ का उपयोग करते मूढ़ का तो अर्थ होता है मूर्ख जो सुनकर समझ ही ना पाए जो यह भी ना समझ पाए कि क्या कहा गया मंदमती का अर्थ होता है जो समझता तो है लेकिन समय निकल जाने पे समझता जरा देर से समझता है सुस्तमती जब समझना चाहिए तब नहीं समझता जब समय निकल जाता तब समझता है जैसे वासना व्यर्थ है यह अगर बुढ़ापे में समझा तो मंदमति, जवानी में समझा तो तेजस्वी बुढ़ापे में तो समय निकल गया अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत बुढ़ापे में तो सभी समझदार हो जाते हैं।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 वो जो अहंकार की तृप्ति होती थी कि लोग आ रहे हैं वही मेरा भोजन था भोजन तो मैं कर ही नहीं सकता भोजन करना संभव नहीं है ये उपवास मेरा कोई तप नहीं था ये मेरी एक दुर्बलता थी तुम्हारे बहुत से साधु सन्यासी अनेक तरह की दुर्बलताओं से ग्रसित थे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 जो मंतव्य दिए जाते हैं उनका कोई भी मूल्य नहीं मंद बुद्धि का अर्थ होता है मंद मति का अर्थ होता है अवसर बीत जाता तब अकल आती है। जब वर्षा बीत गई तब उन्हें ख्याल आता है। कह रही वर्षा बीत गई फसल बो देनी थी लेकिन अब फसल नहीं बोई जा सकती अब समय जा चुका है। मंद बुद्धि का एक ही अर्थ होता है जब क्षण मौजूद हो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 चतन एक उपस्थिति मंदमती उस तत्व को सुनकर भी मूर्ता को नहीं छोड़ता है तो मंदमती सुनता हुआ मालूम पड़ता है ऐसा लगता है सुन भी लिया उसने ये भी हो सकता है तोते की तरह रट भी ले। लेकिन फिर भी क्रांति नहीं घटती और जब तक क्रांति ना घटे तब तक जानना सुना हुआ सुना हुआ नहीं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 तुम पर सीधा तो कुछ कह नहीं सकती मन तो था तुम्हारा सिर तोड़ दे लेकिन ये तो पति परमात्मा है और इनका सिर तो तोड़ा नहीं जा सकता कुछ तो तोड़ नहीं होगा ऐसा कुछ सोच के करती ऐसा नहीं कह रहा हूं ऐसा कुछ हिसाब लगाती ऐसा नहीं कह रहा हूं ये अचेतन प्रक्रिया हाथ से बसी छूटने लगती ज्यादा छूटती उस चाहे ऊपर से कुछ बिना कहे ने देखा जिस दिन पत्नी नाराज है शायद एक शब्द ना कहे लेकिन चाय इस ढंग से डालेगी कि तुम पहचान सकते हो कि क्रोधित है चाय के डालने में हो जाएगा सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाएगा नहीं कि उसने डाला इतना होश कहां है कि होश से डालें डल जाएगा क्रोध यहां वहां छितरने लगेगा जिसे तुमने बीच से पकड़ के रोक लिया है वो कोई कोने कांतर से रास्ते खोजने लगेगा कहीं से तो बहेगा कोई झरना बहता है तुम एक चट्टान उस पर लगा दो तो अब शायद मूल धारा टूट जाए लेकिन छोटे छोटे झरने फूटने लगेंगे आसपास से चट्टान के छोटी छोटी धारा निकलने लगेंगी निकलेगा तो क्रोध कहीं से कर्म से क्रोध नहीं रुकता क्योंकि कर्म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 जब इतने लोग इसे प्रेम से देखते हैं तो वृक्ष एक और तरंग में होता है इतने लोग अगर क्रोध से देखें तो वृक्ष और अवस्था में होता है कुल्हाड़ी लेके आ जाए इस वृक्ष को काटने के लिए कोई तो अभी काटा नहीं अभी कुल्हाड़ी लाने वाला ला ही रहा है लेकिन कुल्हाड़ी वाले के मन में जो विचार उठ रहे हैं इसको काटने के उनकी तरंग उस तक कुल्हाड़ी से पहले पहुंच जाती और वृक्ष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 सब गिर गए वहां दो के सब जोड़े गिर गए वहां तो दोनों मिल गए एक में अब जरा सोचो अगर प्रकाश और अंधकार मिल जाए तो क्या होगा कहने का कोई उपाय नहीं क्या होगा एक बात तय है कि वो तो ना प्रकाश जैसा होगा ना अंधकार जैसा होगा कुछ होगा बिल्कुल अनूठा अपूर्व रहस्य में अनिर्वचनी जिसको कहा ना जा सके हम तो जो भी कहेंगे वो दो में बढ़ जाएगा किसी को कहा सुंदर तत्म कुरूपता भीतर आ गई किसी को कहा ऐसा तो उससे विपरीत समावि हो गया हम तो विपरीत से बची नहीं सकते बोले कि विपरीत से फंसे भाषा तो विपरीत में उलझी है। भाषा तो द्वंद्व की इसलिए तो मौन का इतना इतना बहुमूल्य आदर किया गया है मौन का अर्थ है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 उस घड़ी ही परम क्रांति घटती वहां न प्रकाश है न अंधकार है अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहा धीरता है कहा विवेकता है अथवा निर्भयता है? यह सूत्र बहुत अनूठा है अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित एक ही साथ दो बातें कही हैं। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित समझना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 तो होभाव से धन्य भाव से नाच उठता है कि आहा स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, गया। मुक्त लेकिन ये भी बात है। ये संसार के ही में वक्तव्य है थोड़े दिन बाद यह बात खत्म हो गई अगर तुमको अब बुद्ध महावीर मिल जाएं कहीं तो तुमको नाचते थोड़ी पाओगे अगर अब विनाश रहे हो तो दिमाग खराब है ठीक था जब इस कारागृह से छूटे थे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 ये संसार से मुक्त होके भी अभी संसार से बंधी बात है आदमी जेल जेल से बाहर बाहर लेकिन अभी 20 साल जो में में रहा है वो है वो छाया इसके सिर घूम रही उसी छाया के कारण ये बाहर का आकाश इतना मुक्त मालूम हो रहा उस शिक्षो के भीतर से देखा गया आकाश अभी भी छूट नहीं गया शिक्षो के बाहर आ गया आंखों पर शिक्षे जड़े रह गए अटके रह गए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 हुआ, स्वयं मिटे अनिर्वचनीय का जन्म हुआ धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरी हुआ शीतल है समझना क्योंकि के एक-एक शब्द -एक बड़े बहुमूल्य इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता और न हानि से होने की कभी चिंता करता है नई व लाभम न अलाबेन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 जीवन की लगी आग दिग् दहंत दहके पवन आंदोलित होलास छलछल छलके विलास सौरभ के मेले हैं ठोर ठोर आस पास पुष्प को मिला सुहाग मधु महके दिग्ध दहंत दहके कनबतियां के अधरों अधरो गजलें रंगरलियों की जय जय बंती विहाग रागवंत चहके दिग्ध दहंत दहके सब खिलौटा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 अब ना कहीं आना है तो पहली क्षण में तो घुंघर बज उठती होगी पायल बज उठती होगी नृत्य जगता होगा हर्षोन्माद शब्द ठीक है हर्ष में उन्मत्त हो उठता होगा कोई पागल हो उठता होगा उल्टे स्वर के फाहे गीत बने चरवाहे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 अब सब परम अवस्था में ठहरा इसे ही कहें समाधि। ने समाधि दो रूप कहे एक को कहा सविकल्प समाधि एक को कहा निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि में हर्ष उन्माद होगा निर्विकल्प समाधि में कोई हर्ष ना रह जाएगा कोई उन्माद ना रह जाएगा निर्विकल्प समाधि शीतल होगी कोई विकल्प ना बचा ये परम शून्यता लक्ष्य